जय श्री कृष्ण अब आपको हम सातवें अध्याय में भगवान विष्णु ने जो बहुत ही सुंदर वर्णन किया है गरुड़ पुराण का इसको सुनकर जो लोग भी भयभीत हुए होंगे गरुड़ पुराण के अध्यायों को सुन के उनको प्रसन्नता प्राप्त होगी इसमें कहा सूत जी ने कहा इस प्रकार का वर्णन सुन के गरुड़ पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे जो पूर्व में जो गरुड़ के पुराण के अध्यायों के अनुसार श्री विष्णु जी ने आत्मा के विषय में बताया पाप पुण्य के विषय में बताया तो जो गरुड़ जी थे वो पीपल के पत्ते के समान इतना भयानक नरक यातना नरक का स्वरूप सुनकर कांपने लगे और उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यात्राओं का ना पावे ऐसे कौन से उपाय हैं उन्हें कही संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले पाप से नष्ट बुद्धि वाले विषय आत्मा वाले के उधार के लिए स्वामीन पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए हैं उन्हें बताइए जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो श्री भगवान विष्णु ने कहा हे hey, गरुड़ तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अब तुम सावधान चित्त होकर सुनो मैं तुम्हें सब कहता हूं पहले मैंने पुत्र हिंद पापियों की दुर्गति कही है हे खगेश्वर पुत्र वाले धर्मात्माओं की भी कभी दुर्गति नहीं होती यदि किसी कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हुई हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधना करे। पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं भक्तिपूर्वक छत चंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुनकर और भक्तिभावना से शिव की आराधना द्वारा लंबी आयु का पुत्र की प्राप्ति की जा सकती है पुत्र नामक नरक से पिता को बचाता है इसलिए ब्राह्मण ने ब्रह्मा ने आप ही इसे पुत्र कहा है एक भी धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है यह सनातनी पद्धति है इस उत्तम पुत्र का महात्मा वेदों में कहा हुआ है इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृण से मुक्त हो जाता है मतलब जो भी अपने पुत्र का चेहरा देखता है वो पितृण से मुक्त हो जाता है पौत्र के स्पर्श करने से मनुष्य तीन प्रकार के ऋण छूट जाता है यानी कि आपके बेटे का अगर बेटे उसको जब आप गोद में लेते हैं तो तीन प्रकार के ऋण से आप छूट जाते हैं और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ब्रह्म विवाह से ब्याह गई जो पत्नी है उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मोत् पुत्र होता है वह पुत्र ऊर्धलोक आदि में पहुंचाता है यानी कि नियम पूरे नियम पूर्वक जो हिंदू जो संस्कार है और नियम पूर्वक शादी होती है हो, जो पुत्र प्राप्त होती है वह स्वर्ग लोक में पहुंचाता है इंसान को मानव को और संग्रहित अर्थ बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचा यानी कि बिना विवाह के जिस स्त्री से पुत्र उत्पन्न होता है वो नरक में पहुंचाता है पिता को जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे हे गरुड़ सवण स्त्रियों में सवण पतियों से जो शवण और पुत्र उत्पन्न होते हैं वही श्राद्ध दान से पित्रों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं पुत्र द्वारा प्राप्त श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है यही नहीं अपितु प्रेत भी परा के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गया है उसे सुनो इसी बात से दृष्टान दान के उत्तम महात्मा का सूचक एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म निष्ठावान वु वाहन नामक राजा हुआ विधिवत यज्ञकर्ता दान देने वाला लक्ष्मीवान ब्राह्मणों का भक्त साधु का प्यारा और सचरित्र सच आचार तथा गुणों से युक्त दया तथा दाक्षिण्य से युक्त जो दान दक्षिणा देता था धर्म से अपने और, के प्रजा का पालन करता था। और दंड देने और को दंड देता महाबल राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश किया वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलराव कर रहे थे राजा ने वन में दूर से एक मृग देखा तब राजा ने तीक्ष्ण पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा और वह मृग यानी कि हिरण राजा के बाण को लेकर अदृश्य हो गया यानी कि बाण रुधिर से गिले स्थल को देखते हुए उस राजा ने उस हिरण का पीछा किया कि यहीं पर तो था वो कहा चला गया उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश किया यानी कि वो दूसरे वन में चला गया भूख प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम से संताप से अर्धमूचित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत ही स्नान किया यानी कि जलाशय था जिसमें घोड़े सहित उसने भी स्नान किया घोड़े को भी स्नान कराया कमल आदि से गंध से, से बाहर किया। शीतल छाया वाले बड़ी बड़ी शाखाओं से अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गुंजित मनोहर वट वृक्ष को देखा था सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वट उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा हो गया गया। कि सो गया। उस राजा ने से पीड़ित व्याकुल इंद्रियों वाले बिखरे वाले और कुचले अत्यंत तो और लंबे और दुर्बल एक प्रेत को देखा विकृत और घोर प्रेत राक्षस को देखकर भ्रुवान बहुत विस्मित हुआ और प्रेत भी उस घोर वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ यानी उसी, उसी वृक्ष के पर जो प्रेत रहता था वो राजा के सामने आ गया वो जो राजा था वो अर्धनिद्रा यानी कि आधा सोया आधा जगह की जो स्थिति होती है तो उसने देखा कि एक प्रेत आया है वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप गया और कहा हे hey गरुड़ प्रेत राज उस समय राजा से बोला कि हे hey राजन आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ यानी कि मेरा जो प्रेत शरीर था ये छूट गया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ हे महाभाव आपके संयोग से आज अति धन्य हुआ हूँ यानी कि राजा के पुण्य ऐसे थे राजा ने कहा है प्रेत यह कृष्ण वर्ण बड़ा और दर्शन ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तुमने किस कर्म के कारण पाया था? हे था, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। का तुम कौन हो किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व दूर होगा प्रेत ने जवाब दिया कि हे राज श्रेष्ठ मैं तुमसे आधी से अंत तक सब कहता हूं और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम उस पर दया करने योग्य हो सब सम्पत्तियों से पूर्ण वैदिश नाम का एक नगर है जो अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है भवनों और प्रसादों की शोभा से संयुक्त है और नाना प्रकार के श्रोत स्मार्थ आदि धर्म से युक्त है हे तात उस पूर्व में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं, मैं निवास करता था मैं वैश्य जाति का हूँ मेरा नाम सुदेव है हविष्यान से देवताओं और कव्यान पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था हविष्यान यानी कि हवन करते हैं तो जो हम जब जब हम बोलते तो हैं, है। हैं नाना प्रकार के और दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और दीन अंधे तथा पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दान दिया हे राजन वह सब मेरा सुकर्म वेव योग से निष्फल हो गया जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ यानी कि उनके पुण्य सारे जो थे वो निष्फल हो गए मुझे संतति मित्र आदि ऐसा कोई नहीं है जो मेरी क्रिया करे हे महाराज जिसका मासिक श्राद्ध नहीं होता सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका तो नहीं जाता है महीपते तुम तुम आर्धे क्रिया करके मेरा उद्धार करो राजा इस्लोक में सब वर्णों का बंधु कहा जाता है इससे हे राजन मुझे तारे मैं आपको मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सदगति हो जाए और प्रेत की होने से छूट जाए ऐसा कार्य करें हे hey, वीर महाराज जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेत तो मुझे बहुत ही दुसा है यानी कि जो प्रेत रहता भूख प्यास से तड़पता रहता है और यहाँ इस ये प्रेत बोल रहा है कि जो राजा होता है वो अपने पूरी प्रजा में किसी का भी रिश्तेदार का रूप में पिंडदान या श्राद्ध कर सकता है इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल है और शीतल जल है क्षुदा से पीड़ित में उन फलों को नहीं पाता हूँ और प्यासा हुआ भी मैं उस जल को नहीं पी सकता हूँ क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे के सब विधिया भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा प्रेतत्व तो नष्ट हो जाए इसमें संदेह नहीं है वेद मंत्र तप दान तथा सब जीवों पर दया उत्तम शास्त्र को सुनना विष्णु की पूजा सज्जनों की संगति ये सब बातें प्रयोत के नाश के लिए होती है ये मैंने सुना है इसमें को नाश करने वाली विष्णु की, कर की अच्छा सुशोभित करके अनेक प्रकार के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें उस स्वर्णमय प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर दक्षिण में मधुसूदन पश्चिम में वाम वामन देव और उत्तर में गदाधर को मध्य में ब्रह्मा तथा महेश्वर देव को स्थापित कर गंद से प्रतक प्रतक पूजन करके तब करें अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी दही और दूध से विश्व देव को तृप्त करें तदंतर स्नान कर नारायण के आगे विधि पूर्वक औद्ध क्रिया करें क्रोध तथा लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सब श्राद्ध वर्षोत्सर्ग करें उसके पीछे ब्राह्मण के लिए तेरह पिंड दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें राजा ने पूछा हे प्रेत प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा यह सब तुम सब जीव जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति दिलाने वाले घट दान की विधि कहो प्रेत बोला महाराज तुमने अच्छा प्रश्न किया मैं कहता हूं आप मन लगा सुनिए जिस दान से नहीं जाता यह प्रेत घट नामक सुदृढ़ हुए सोने का घर बना के केशव और लोकपालोक यानी कि इंद्र यम वरुण कुबेर आदि को आह्वान कर इस घड़े में संयुक्त करें यानी कि आह्वान की महिमा बहुत है जैसे साधना में आह्वान करते हैं वैसे ही फिर उसमें दूध और घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान करते हैं दूध और घी मिला घड़े में भर दान करते हैं। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त तो और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं उस घट के मध्य में ब्रह्मा तथा विष्णु और अविनाशी शंकर का आह्वान तथा पूजन करें पूर्व आदि दिशाओं में और घट के कंठ में क्रम से लोक पालों का पूजन करें हे राजन धूप फल और चंदन से विधिवत पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान किया करना चाहिए सोने का ना हो तो अपने हिसाब से तांबे या पीतल का आज के समय के हिसाब से कर सकते हैं महापातों को नाश करने वाले ये सब दानों से श्रेष्ठ दान है इसलिए हे राजन प्रेतों को दूर करने के लिए मनुष्यों को यह दान अवश्य करना चाहिए श्री भगवान ने कहा है काश्यप इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था उसे समय हाथी घोड़ों तथा रथों से भरे हुए राजा की सेना राजा को ढूंढती आ गई सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर नमस्कार कर पुनः प्रार्थना कर अंतर्ध्यान हो गया फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया और अपने में पहुंचकर उसने प्रेत के कथा कथानुसार कहा कि हे गरुड़ आर्धद विधि से उस प्रेत के लिए सभी श्राद्ध किया उसके पुण्य देने से प्रवृत्ति होने से छूटकर वह स्वर्ग गया दूसरे के लिए ध्यान और श्राद्ध से प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त हुआ अतः यदि पुत्रों के दिए गए श्राद्ध से पिता सदति को प्राप्त होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है इस पवित्र इतिहास को सुनेगा और जो भी कहेगा वो पापी होने पर भी प्रोत प्रेत यो को प्राप्त नहीं होगा जय श्री कृष्ण तरह से इस अध्याय में श्राद्ध की महिमा बताई है एक प्रेत के ने स्वयं बताई थी राजन को जो की स्वयं भगवान श्री विष्णु ने बताया कि ऐसी घटना हुई थी कि यदि श्राद्ध पुत्र के द्वारा किया जाए पुत्र के दर्शन से भी बहुत से नर्क ऐसे होते हैं जहां पर नहीं जाना पड़ता और अगर श्राद्ध किया जाता है तो प्रेत योनि से भी छुटकारा पाया जा सकता है अच्छा कलश लें उसमें घी और दूध उसे दान कर दें तो इससे के पितरों में कोई प्रेत योनि में होगा तो उसे उससे मुक्ति मिल जाएगी एक पन्नी में घी ले लें अलग उसको मिलाना नहीं और एक पन्नी में दूध ले लें कलश के अंदर रख के आप किसी भी ब्राह्मण को दान कर दे ये कहकर के आप अपने जो भी पितरों उनके निमित्त ये दान कर रहे हैं तो जो भी पितर आपके प्रेत कष्ट भोग रहे होंगे उनकी उससे मुक्ति हो जाएगी ये बहुत बड़े बड़े दानों से भी श्रेष्ठ दान है ऐसा भगवान विष्णु ने कहा है तो अभी जब पितृपृक्ष शुरू होंगे तो जो भी लोग अपने पितरों के निमित्त दान करना चाहें वो तांबे का या पीतल का सस्ता सा ले आए कोई महंगा कलश लाने की जरूरत नहीं सस्ता सा थोड़ा बड़ा जिसमें घी और दूध दोनों आप अलग अलग पनी में पैक करके उसमें रख सकें मिला देंगे तो वो किसी को उपयोग नहीं रहेगा तो उसको अलग अलग पनी में कलश के अंदर रख के उसे दान कर दें जय श्री कृष्णा।